प्ले बैक इंडिया रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा का नमस्कार आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है एहसास लेखिका कविता वर्मा पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो ठंडी हवा ने मैदानों को भी ठिठुरा दिया सुबह से खिड़की दरवाजे खोलना मुश्किल है काम वाली सुबह जल्दी आती थी वो भी ठंड के चलते आधे घंटे लेट आने लगी घड़ी की सुइयों के साथ सुमन का भुनभुनाना शुरू हो जाता है साथ ही डर भी लगता है कहीं नहीं आई तो उस दिन भी उसे देर हो गई तो सुमन ने खिड़की से झांककर सड़क पर देखा कहीं आते जाते दिख रही हो दूर धुंधलके के बीच से एक साया अपनी ओर आते दिखा तो एक आस बंधी हां वही थी एक पुराने कंबल को सिर से अपने चारों ओर लपेटे पैरों को लगभग घसीटती हुई चली आ रही थी घर पर आकर उसने कंबल उतारा और लपेटकर एक कोने में रख दिया उसे चाय देकर सुमन बाहर आई तो उसकी नजर उस कंबल पर गई सिंथेटिक ऊन का वो पुराना थोड़ा मैला सा कंबल लगभग छिरछिर सा गया था थोड़ा सा उठकर उसने देखा तो एक दो छेद भी नजर आए कामवाली तब तक बाहर आई और उसके बगल में खड़ी हो गई उसे भी कौतूहल था कि उसके कंबल को इतने ध्यान से क्यों देखा जा रहा है सुमन अचकचा गई जैसे चोरी पकड़ी गई हो फिर खुद को संयत करके पूछा इतने पतले छिरछिरे कंबल में तुम्हारी ठंड बच जाती है कामवाली ने एक नजर सुमन पर डाली और उसके हाथ से कंबल लेते हुए बोली हाँ कंबल ओढ़ा है इस बात से ही गरीबों की ठंड बच जाती है और चली गई